नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 22 दिसंबर 2013 संडे और ये मेरा वीडियो है कि कौन से कानून गैजेट में छापने से, कौन से कानून बनाने से हम तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो जो अलग-अलग हिंदू संप्रदाये, सारे संप्रदायों को हम कैसे सिख धर्म जितना मजबूत कर सकते हैं दूसरा जो मंदिरों का मंदिरों की जो संपत्ति सरकार हड़प कर रही है मिशनरी हड़प कर रहे हैं वो कैसे रोक सकते हैं और कैसे कन्वर्जन कम कर सकते हैं रोक कर सकते हैं ये तीनों का सॉल्यूशन जो एक मैंने कानून ड्राफ्ट किया है वो तीनों में उसका आ जाता है कि किस तरह से मंदिरो सिख संप्रदाई जितने सिख धर्म जितने मजबूत हो जाएंगे सरकार का जो attempt है मिशनरियों का मंदिरों की संपत्ति हडपने का वो भी रुख जाएगा खतम हो जाएगा और conversion भी रुख जाएगा मेरी Facebook पे community है Right to Recall Party Right to Recall Group करके community है उसमें आप � What law draft will drafts improve temple administration temple どういうところで कि अलग-अलग सम्प्रदायी ईसाई धर्म इस्लाम वो अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सब स्टडी करने के बाद मुझे क्यों सिख धर्म का जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा लगा उसके पीछे की थोड़ी मैं हिस्ट्री बताऊंगा और आज हम सम्प्रदायों का मैनेजमेंट कैसे सुधार सकते हैं तो कोई भी धर्म होता उसके धर्म के जो वर्षिपिंग प्लेसेस होते हैं टेंपल हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो चर्चों उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है धर्म में एक चीज होती है बिलीफ भगवान आत्मा पुनर्जन्म पूर्वजन्म पाप पुण्या वो सब एक वो वो पूरा एक बिलीफ का स्ट्रक्चर होता है मान्यताओं का चर्च है गुरुद्वार है उसका management कौन करेगा जो व्यक्ति manage कर रहा है उसकी term 2 साल होगी 5 साल होगी life term होगी उसके बाद कौन आएगा वो भी एक important चीज होता है तो यह जो पूरा मैंने law propose किया है वो belief को touch नहीं करता वो सब्समेनेजमेंट को touch करता एंशियंट हिंदूवादम तो उसमें टेंपल का मैनेजमेंट कैसा था तो आज हम जिस तरह के मंदिर देखते हैं उस तरह के मंदिर नहीं थे आश्रम थे आप महाभारत देखो रामायण पढ़ो महाभारत पढ़ो तो आपको कहीं कहीं भी इस तरह के मंदिर का जिक्र नहीं मिलेगा जहां बहुत सारा सोना हो बहुत बड़ी मूर्तियां हो वहां और ऋषि मुनि हमेशा एक जगह स्थायी नहीं होते, वो विचरण करते रहते थे। और ऋषि का पुत्र आश्रम को मैनेज करेगा वो भी नहीं था, मतलब वंश परंपरा भी नहीं थी। जो कम्युनिटी थी, वो आश्रम के संचालक को नियुक्त कर देती और कुछ टाइम के बाद प्रथा हो गई कि ऋषि थे, वो अपने शिष्य को नियुक्त करते थे। और � गाय पालने में होता था, गायों से जो दूध, घी, मक्खन, छाछ मिलता था, वो सारे लोगों में, गरीबों में बांटा जाता था और आश्रम थे। वो गरीब का लड़का हो या राजा का लड़का हो, सबको हथियार चलाने का शिक्षण देते थे और हर तरह का शिक्षण देते थे और सारा शिक्षण फ्री में दिया जाता था। जो कृष्� परंपराएं थीं। अब जो मंदिरों का मैनेजमेंट है, मस्जिद का मैनेजमेंट है, उससे एक बात तय होती है कि जो जो कॉमनमैन है, मैं आम आदमी नहीं कहूँगा कॉमनमैन, कॉमनमैन है, उसके विचारों का प्रतिभाव आता है या नहीं? तो ये कहना मुश्किल आश्रमों में, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था करीब करीब अब मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो अधिकतर मंदिरों में वंश परंपरागत होता है कि पुजारी मरने के बाद उसका जो बेटा है, वो पुजारी बनता है। अब कुछ-कुछ सम्प्रदायें जिसमें पुजारी शादी नहीं कर सकते, जैसे स्वामीनारायण सम्प्रदाय है, तो उनका जो हेड है, वो शादी नहीं कर सकता, तो � ジャーンペーワンシパラムラハグループラタイムアップトビーライフタメマトラブジョウィアキーグルーバンタイジョウィアキーシャンクラチャリアバンタイグルーバンタイサンプラダイカヘッバンタイウォープリライフタキアトウォジャブキュチャータブリタイアロガトウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォ गाड़ी का बटवारा होगा मंदिरों की संपत्ति का बटवारा होगा या तो उनके टांस होंगे यानी कि सोमवार को पहला बेटा मंगलवार को दूसरा बेटा फिर पांच दिन के बाद छठे दिन पे फिर से पहला वाला बेटा आएगा तो एक पुजारी मंदिर का मालिक था उसके मरने के बाद पांच पुजारी मंदिर के मालिक हो गए उनके मरने के बाद उ उसके मालिक है और उनका रोटेट होता है पहले दिन एक नंबर दूसरे दिन दो नंबर फिर 500 के बाद 500 एक वे दिन पहला वाला पूजा करने आएगा तो ये इनहेरिटेंस सिस्टम है अब इनहेरिटेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो धर्म के अनुयायी हैं उनके जरूरतों का उनके मतों का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 マキャスジングル、パラエクロ、ロコンアジニン、カルカナ、カルニン、カルスカナガ、マジャブドウジャングル、メレカマエンゲ、メスシサコジャングル、メレカマエンゲ、マエレジョ、ベテヘ、ウもビムスペタバウダ、アレンゲ、カッチマツカロ、トキトン、カッチカードゲ、マリーセクシニア、ウスケベア、マンディルメトン、ウスコ、ソネキ、タライア、ムッティメ、ソネカ、チャラワ私たちトキトマレマルネケバ、ハマラカマのト、ハレカミオタ、ウオプネ、バクトペ、ディペンカタイ、 तो जहाँ पे गुरुप्रथा है या inheritance है वहाँ पे holding की tendency बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदो ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदो और संपत्ति को community welfare के लिए community strengthening के लिए community को मजबूत करने के लिए मत बनाओ तो इसकी वजह से जो मंदिर तीन काम करते थे एक तो गरीबों को और सबको हथियार चलाने का free education देना द� धर्म की रक्षा करने के लिए, कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए उनको मदद देना जो युद्ध में मर गए हैं, उनके सहीनी को को, उनके परिवार के लोगों को मदद करना और कम्युनिटी वर्क करना, गरीबों को दवाइयाँ देना, फिर ये खाना देना, वो सब बंद हो, वो कम हो गया, और कई कई जगह पे तो बिल्कुल बंद हो गया, सिर अब तीसरा मैं बताऊंगा कि मस्जिदों का संचालन कैसे हो जाए कि मस्जिदों में जो मस्जिद होता है वो लोकल कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है इसमें शिया सुन्नी में थोड़ा फर्क है शिया में हाइरार की है शिया का जो हेड है ईरान के ईरा ईरान इरा, के जो आयतोला है वो शिया कम्युनिटी का हेड है लेकिन फिर भी मस्जिदों का काफी सारा एडमिनिस्ट्रेशन लोकल इलिट के हाथ में होता है लोकल इलिट यानी उस सोसाय, उस जगह पे रहने वाले अमीर और सिर्फ अमीर होना जरूरी नहीं है, वो रिस्पेक्टेबल आदमी भी हो, मान लो कोई गुंडा है जो कि मारपीटाई करके पैसा आ गया है, तो उसको वो मंदिर का हेड ट्रस्� frequently first given that なので、この方法は、この方 e は、この方法 e この方法は、この方法は、この方法は、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 マンロメトラスティムトガラティニエキメリトムケバーメリベテキトマイアントルベオ、ファミリーコディスカレジカテンフィルメラベタビー、ボタチャ、ボタバラビネスメネウスカナメト、オトラスティムンセタプルオプネメリティバネガーアフィルジョー、トラウジタナファサアタヘウスカオディッド、パブリキティングメラクターアンフィルメキュビブズュガーミウスカオディクョンカサーキエキエカッチャイスメイトナキヨキエイスメイトナカッチャーニオナチエアンジョ トラスティオタウスカジャーデテオンカムラオタヘアパープリストウンカムラオウィウンカジャマウィオタヘウォーキシナミスクウセパハリカオタパハオタジャセデウブンディキスクウエトウスカボタナメトウマセスネモルウィキディグリオティエアアアンモウィカルカムラオウィバネガイエコイガレンティネエコイガレンティネエディオアンシャパルカエトウィケモルバンサキンワナ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 वो मस्जित के रहे मौल भी चलाते हैं तो इस तरह से वहां के जो community में एक equality क्यों रहती है क्योंकि किसी तरह का birth किसी तरह का vicious privilege नहीं देता जैसे महंत है तो उसका लड़का महंत बने का guarantee है आप गुरू की पुरी जिंगी चापलूसी करो तो आपका, आपका next गुर� जबकि यहाँ भी ट्रांसफर हो रही है, रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक व्यक्ति की चापलूसी करोगे, तो आपका मॉलवी बनना या ट्रस्टी बनना गारंटीड नहीं है। तो इससे एक तरह की साइकोफेंसी है वो कम हो जाती है मस्जिद का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, और अब होल्डिंग की तंगेंसी खत्म हो गई, जो シャーズ、メリーニア、カラーベ、メイマネーム、トメイクロメセ、パンタス、ラーメン、アブネ、グルビジワディ、アブネジメダーディア、パイクロメセ、エクサー、ケンデリエクロ、カプラエクロメブネジメダーネジャンゴ、トトパカジャンゴ、トチョロア、99% ロゲスメ、ベイマニキヨニカ、テイクヨキスメイ、ヘキ、バイマンロメ。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 どうしても、お trustee は、お t r s t e は、お trustee は、お trustee は、お t r t e e は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、お t は、お trustee は、お trustee は、お trustee は、 サイニコーキーマダッカーイアンジョサイニックマルケーンカリステダーオキーマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマダッカーイアンジョサイニックマッカーイアンジョサイニックマッカーイアンジョサイアンジ と、あっちのバキノアジャローゲームメソドソビーラニキリアニアンゲー、オッジョアンソローゲー、ギャルウェビナーテ、ドシリバーウンメソビーパンソローゲーニアンゲー、ドシリバージ लेकिन यदि वहाँ पे जो मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है यदि वो घायलों को मदद करता है घायलों के परिवार वालों को पैसे देता है जो मर गए हैं शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को मदद करता है तो जो 800 लोग बच गए उनका हौसला बना रहेगा और ऊपर से बाकी जो 9000 लोग पिछली बार लड़ने नह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 कैथोलिक चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कि वहाँ पे जो पादरी है वो शादी नहीं करते कैथोलिक में प्रोटेस्टेंट में करते कैथोलिक में नहीं करते तो पादरी का कोई लड़का नहीं हो सकता ऑन ऑफिशियल हो तो अलग बात है पर वो पूरी किस्सा अलग हो गया पादरी को पता है कि ये जो पैसा है वो पूरे चर्च का ह� パーリーは何をするというと、するかというと、パーリーは何をするかというと、パーリーは何をするかというと、パーリーは何をするかというと、パーリーは何をするかというと、パーリーは何をするかというと、パーリーは何をするかというは何をするかとす दो चीजों से वो दूर रहते हैं, वकालत का काम नहीं करते और वो गवर्नमेंट में नौकरी नहीं लेते। इन दो चीजों से वो आम तौर पे दूर रहते हैं। बाकी पादरी वो सारी नौकरी करते हैं, लेकिन जितनी उनको सैलरी मिलती है, वो उन्हें चर्च में जमा करनी पड़ती है। मतलब वो डॉक्टर है और मान � उसके बुढ़ापे का दवाई का खर्चा वो सारी जिम्मेदारी चर्च लेता है। फिर प्रिस्ट्री जो उसके ट्रांसफर होती रहती है और जितनी ज्यादा ट्रांसफर होती है उसका प्रमोशन में उसका ज्यादा चांस रहता है। प्रिस्ट में हाइरार्की क्या होती है? चार लेवल होते हैं। एक तो आ, जो आ, आ, चर्च का जो पादरी होता है प्रि� अब प्रोमोशन उनका बोर्ड डिसाइड करता है यानी पॉप ऐसा नहीं है कि उसने बन में आये उसको आर्थ बिशप बना दिया पहले वो सालों तक उसको प्रिस्टर रहना पड़ता है उसके बाद वो बिशप बनता है वो बिशप कौन डिसाइड करता है आर्थ बिशप का बोर्ड होता है तो इस तरह से जो बोर्ड है वो उनके पीरियोडि� ジテネジャーデショメカキト r i n ケチャンジャーダジテネコン v e r s i ジャーダキアジテネジャーロコン e r キト p r o m o t i o ケチャンジャーダティアティジテネカラベリアメカランキマンロキシネジンルメアシオケウスネアスパタルバナスルバナトウトネウスケ i n ケチャンジャーダーレテトエクラキエクアティオー क्योंकि प्रिस्ट है वो शादी नहीं कर सकता वो फैमिली नहीं रह सकता इसलिए जो कमिटेड आदमी होते हैं वही प्रिस्ट का पूरा कैडर जॉइन करते हैं अब एक पूरी उनकी इंटरनल टीम है इस तरह से पूरे दुनिया में कुछ गिनती में एक्जेक्टली भूल गया मैंने इस आर्टिकल में लिखा हुआ सब है सबके एक लाख प्रि� वो करीब करीब लाइफटाम होता है, मतलब वो मृत्युयों तक पोप रहता है। उसमें अब सुधार आ रहा है कि 80 साल के बाद वो रिटार हो जाएंगे। वो अब अब धीरे-धीरे आ रहा है कि अब वो 55-60 साल के बाद रिटार हो जाएंगे। और जो आर्कबिशप के ऊपर कार्डिनल होता है, कार्डिनल है, वो पोप का इलेक्शन करते है उसके बाद 200 मतलब 150 जितने कार्डिनल की वेटिकन में मीटिंग हुई थी उसमें से जितने कार्डिनल 80 साल की ऊपर के उम्र थे उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देने वाले वो एक तरह के रिटायर्ड माने जाते हैं और बाकी कुछ 120-150 जितने कार्डिनल थे उन्होंने वोटिंग डालके पोप को इलेक्ट किया यानी यहा� ऐसा नहीं है कि पोप है वो अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा तो इससे एक मेरिटोक्रेसी बनी रहती है मेरिटोक्रेसी एकदम खत्म नहीं हो जाती कि वहीं साधनी का पोप बनना तो ही है अब प्रियस क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है इसलिए वो जो धनी कोते उन पे डिपेंड नहीं करते और उसका एक बहुत बड� आप क्रिश्चियनिटी के पुरे सेंट के बारे में देखोगे तो बिगनी में कुछ सेंट हैं जिन्होंने कि गुलाम प्रथा के फेवर में लिखा है और उन्होंने गुलाम प्रथा का कट्टर विरोध नहीं किया लेकिन approximately 200 एडी के बाद जितने कैथोलिक प्रिस्ट हुए और जो सेंट हुए उन्होंने गुलाम प्रथा का विरोध करना शुरू किया इसलिए � 岡本の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神のの神の神の神の神のの神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神 पांच-दस साल बाद पांच साल बाद मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये चर्च को जितना पैसा मिला वो भी मेरे पास नहीं रहेगा और यदि मैं पैसा अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ और मैं पकड़ा गया तो मुझे सजा होगी क्योंकि प्रीस्ट है वो अपने पास पैसा नहीं रख सकता जब सिवा के चर्च ने जितना ऑफिशियली उसक और एक पॉइंट के बाद उनकी जीत होने लगी और स्पैनिश श्रीकॉन्विस्ता स्पैनिश श्रीकॉन्विस्ता आप पढ़ोगे कि पूरा जो स्पेन और पोर्टुगल का एरिया था वो आरोबों ने जीत लिया था और कैथोलिक चर्च ने लड़ाइयों के द्वारा वापस उसको जीता उसमें बाद में प्रोटेस्टेंट की भी मदद आई थी और इस � प्रिस्ट है वो शादी नहीं कर सकते प्रिस्ट में प्रमोशन का स्ट्रक्चर है और उनका जो हेड है पोप वो गुरु प्रथा से या हैरिडिटरी अपॉइंटमेंट से नहीं आता उनके जो सबसे वरिष्ठ 150 कार्डिनल होते हैं वो उसका इलेक्शन करते हैं अब मैं आता हूँ प्रोटेस्टेंट चर्च पे प्रोटेस्टेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैस どうしても、この日の1の日に、Afghanistan の1つの日に、1つの日に、ンつの日に、2つの日に、2つの日に、2つの日に、3つの日に、ラつの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3リのンに、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの日に、3つの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 और हमारे में क्या माइनस पॉइंट है इसलिए मैं दूसरे धर्मों का विवरण कर रहा हूँ और उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि उनके बिलीफ अच्छे हैं मेरा पर्सनल कमेंट हो रहा है कि उनके बिलीफ में कोई अच्छा ही नहीं है ऊपर से बुराइयाँ ज़्यादा है जैसे हिंदू धर्म में गुलाम प्रथा 700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 では、私は、so、あなたの management を持っていて、あなたの temple を持っていて、私はあなたの inheritance を持っていて、私はあなたの Catholic Church を持っていて、私はあなたの Church of England を持っていて、あなたの書き込みを読んでいるんです。あなたの書き込みを読んでいるんです。あなたの書き込みを読んでいるんです。ああああああ कैसे democratic है कि Church of England का जो head है उसकी appointment कौन करता है Queen लेकिन Queen का मतलब कौन Prime Minister यानि Church of England की appointment वहाँ का Prime Minister करता है और Prime Minister कहा से कौन elect करता है MP और MP को कौन चुनता है वहाँ के Britain के लोग फिर जो Church की में priest का appointment होता है वो appointment कौन करता है Archbishop of Catanbury, यानि कि Church of England का head, Church of England का head है, वो और एक board बनाता है, लेकिन वो board कौन बनाता है, वो board बनाता है, queen और MP मिलके, लेकिन queen, queen का मतलब क्या हूँ, वहां का PM, और MP का मतलब क्या हूँ, वहां के चूने हुए लोग, यानि जो priest recruitment board है, वो भी वहां के member of parliament बनाता है, यानि एक � तो Church of England है वो पूरा democratic organization है और उसमें जो पैसा आता है वो holding नहीं हो सकता है क्योंकि government ही एक तरह से उसका पूरा、uh, organization कर रही है तो इसके वहाँ पे आ, जो common man है उसके विचारों का क्यों प्रतिभाव तुरंत आता है क्योंकि यदि वहाँ का priest यदि कोई highly pro elite बात करता है कि गरीबों क उसके पिछले जर्मों का काम है, उसलिए पिछले जर्मों के कर्मों की वजह से तो वो वहाँ पे चलेगी नहीं इस तरह की बात, ऐसे प्रिस्ट को के सामने इतना ज्यादा विरोध होगा कि एमपी उसके सामने इन्क्वायरी लगा देंगे और बाद में उसको नौकरी से निकाल देंगे, अब उसको पता है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए � अब आता है एपी बाकी Protestant Church, अलग-अलग Protestant Church है बहुत सारे, Episcopal Church है, Presbyterian है बहुत सारे, उनमें एक common theme ये है, कि जो Church है, उसका मालिक पादरी नहीं है, पादरी है वो शादी कर सकता है, उसकी transfer भी होती रहती है, तो Church का मालिक कौन है? उस community के जो रईस आदमी है, वो उनके मालिक ह オトラスティア、リマリクニア、アンメロテシャンオタラータ、アンライフタムガランティーニア、アンメロテシャンオトメレマネケバー、メラベタトラスティバネガーオビガランティーニア、レキン、ジャージプロテスタントダーメ、ウナンデショメ、ジュリシスタムビア、ウエスト、アラガラジョ、ニュージーランド、アストラリア、アメリカ、アメリカメソシアザ、プロテスタント、トワーペ、ジュリシスタム。 तो और इंग्लैंड में भी ज़ूरी सिस्टम है। तो चार्ज पे ज़ूरी का इंडायरेक्ट कंट्रोल कैसे है कि यदि चार्ज यदि प्रिस्ट कोई बहुत बड़ी बदमाशी करता है, तो केस सीधा क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे ज़ूरी यानी सारे सिटीजन में से रैंडमली जो 12 सिटीजन लिए � जो country के निये मुझे उसको बराबर follow करना पड़ेगा और ये जो trust है उसमें holding की tendency नहीं है क्योंकि फिर से कोई donation आया अब हरे trust ही सोचेगा कि मेरी term कितनी है दो चार, चार साल मेरे मरने के बाद क्या होगा guarantee नहीं है कि मेरा बेटा trust ही बनेगा तो चलो इसको community expansion में पैसा इसलिए protestant है वो बड़े पहमाने पर community expansion का काम करते हैं जैसे south korea में जो maximum conversion हुआ है वो protestant का हुआ है अमरीका के protestant है वो church है वो south korea गया और वहाँ उन्होंने बड़े पहमाने पर conversion का काम किया community expansion का काम किया आज करीब करीब 40% south korea है वो christian हो गया ह सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे है कि जो कम्युनिटी सिर्फ दो परसेंट थी पूरे पापुलेशन के इंडिया के पापुलेशन का, वो इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी उसको पूरी तरह दबा नहीं पाए। जो पांचवें छठे सिख गुरु थे, उन्होंने ये ट्रेडिशन डाल शुरू की कि जो स्थानिक गुरु द्वारा है, वहाँ पे � उनकी मीटिंग होगी और वो लोग गुरुद्वारा का हेड अपॉइंट करेंगे और वो दो-तीन साल की टॉम होगी तो उससे तुरंत होल्डिंग की टेंडेंसी खत्म हो गई और जो सैनिकों को मदद करने की ट्रेडिशन थी वो शुरू हो गई यानी एक व्यक्ति गुरुद्वारा का हेड बना उसको पता है कि वो दो-तीन साल तक हेड रहेगा अब मा� अब वो सोचेगा कि ये मंदिर को मैं सोना खरीद के मंदिरों में रखता हूँ या जमीन खरीद के मंदिरों के गुरुद्वारे के नाम पे तो उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला दो साल के बाद कोई और किसी और की टांग आएगी और उसके बेटे को भी मिलेगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है तो अब वो कम्युनिटी के काम में लगाएगा यानी कि 同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じよに、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、のじように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じよう どういうことですか ウパキ hierarchy は、オカルタスカチーフェアアウスカ election オタル。l の k i n w o Jo upperke election te、ウスキ jo link ti, ウイトニ formal or rigidly codified niti, or Uska fayda angrezone utaya, angrezone atara so sant mejabangrez m u t o e b t b e s i k o k i a t o s s i b l e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 コンピエムバネガー、ウスケ、チャパンサーギ、タンカタモニケバー、エンピタイカレンゲ、エンピココンイレカレンゲ、ウスメミコイライフティミニ、ロギレカレンゲ、トアングレジオメ、リリジョンビティタグ、デモクティコケア、アンビデモクティタグ、ジョンキ、シコメ、リジョンプラ、デモクティコケア、エクターセデコト、ユニバサフレジャニ、ハレカデミコカ、ウォーデネカーディカー、ハレカデミケ、ウーディエク、キマー、フィロ आ, कोई भी कास्ट का हो तो वो England में शुरू हुई उससे पहले सिखों में शुरू हुई थी क्योंकि England में उस समय सिर्फ 5% लोगों के पास ही वोटिंग राइट है England में भी Universal Suffrage 1920 में आया और सबसे पहले दुनिया में Universal Suffrage रश्या में आया 1917-18 के असपस लेकिन कम से कम 日常の temporal world は日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常のな常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日常の日 इसलिए इसकी वजह से धर्म और गुरुद्वारा वो मजबूत रहे, लेकिन राजतंत्र था वो कमजोर हो गया और इसलिए वो अंग्रेजों के सामने लड़ नहीं पाया। तो अंग्रेजों ने राजतंत्र को हरा दिया, यानी सिख राजा जो थे उनको हरा दिए, लेकिन वो गुरुद्वाराओं को खत्म नहीं कर पा रहे। अंग्रेजों ने काफी कोशिश अब उदासी महंत अपने आप को कहते सिख थे, पर वो सिख धर्म को पूरी तरह फॉलो नहीं करते थे। उसमें वंश परंपरा का थी, यानी कि महंत डिसाइड करता था कि उसके बाद का महंत कौन होगा, उसका बेटा भी महंत हो सकता है, अधिकतर केस में उसी के बेटे कोई महंत बना देते थे। तो और वो हरेक व्यक्ति को हथियार चला� オダシマンティキ、アングのジョネ、ウンコビターテ、オングレジョケ、シャンチェバンゲテ。マトラ、ジョシコメイエ、トゥ、ギガンカジョ、グルーズワーヘ、ワペ、エレシャノガー、オジョ、プラバンタケ、オジョ、プラバンタケ、オジョ、ゴーデンテンプルメジョ、ヘッドエレシャンキー、スティオカタンカワディ。オウスキジャガーノネ、アプネチョンチェ、オダシマントグビタディア。オウダシマンティノエチョンチェテ ジャンルダイアカウノネサマンキア、ゴールデンテンポケンダ、ジャンルダイアネ、ジョージャリアワラバーカーキアキア、ウスケバードゥノネ、ジャダイアカウノネ、ウトナイニ、キュッキッ、ウダシ、モハントネ、グルドワローケンダ、セグレットベシネカ、ダンダシューカディアタ、キュンキュウサメセグレジマナテテテテ、スレボー、ウイテネサーレボー、ウウィテネサレウォー、ウォー、ウォー、ウウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、 जो अलग-अलग गुरुद्वाराओं के प्रबंध, जो गांव के गुरुद्वारा थे, वहां के प्रबंधक थे, वो pro-commonmen थे, और जो गोल्डन टेंपल के उदासी महंत थे, वो सब अंग्रेजों के चमचे थे, तो उनके बीच घर्षण बढ़ता गया, और जब जनरल डायर का सम्मान हुआ, तो घर्षण है वो चरम सीमा पे पहुंच गया, और गुरुद्वाराओं, तो महान तो उन्हें अपने गुंडों के द्वारा वहाँ पे मारा मारी की उसका पूरा आपको विवरण मिलेगा विकिपीडिया पे कुछ 200-300 लोग मारे गए वहाँ पे और अंग्रेजों के बाद अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमने सिखों की बात नहीं मानी तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा और यहाँ तक कि जो अंग्रेज वाइस रॉय का ऑफिसर उनको तो दो पुलिस वाले डंडे मारते हैं सब भाग जाते हैं। जबकि ये जो सिख है, वो लड़ते हैं। मार्शल ट्राइब उसने वर्ड यूज़ किया है। इनमें यदि विद्रोह हो गया, तो अंग्रेजों के लिए दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर 1925 में अंग्रेजों ने S.G.P.C. Act पास किया। मतलब देखो ये कानून अ アングレジョン、ジ itne Kanun、ハバナー、ウォサブ、カラー、アディクター、カラー、カナナ、レキン、ヤカナンメジョン、カラビニ、レキキ、トギヤカナン、バレー、アングレジョン、リカオ、マラバ、サインキアオ、レキン、ヤ、ポラカナンジョ、シック、プラボンダケ、シック、プラボンケ、ウォー、プラボンダケ、ウォー、カネペリカゲ、トギエ、エ、エジエクキャー、シー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ー、ウー、ウォー、ウォ Gurudwara Election Commission。Uskandarekapana Election Commission.Kajisco Gurudwara Election Commission Kate, Wai Puri voter list maintain Katha, Jisme Harek Sikhewoska voter, a woe voter have Gurudwara of p r और जो अकाली पार्टी इलेक्शन जीती है उसका आज की अकाली पार्टी में बहुत सारी धांधलियों लेकिन ये अकाल अकाली जो मूवमेंट है गुरुद्वारा आ, रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं या अकाली मूवमेंट कहते हैं उन्होंने ये शुरू किया था 1860 से लेके वो अंग्रेज के सामने लड़े थे और उन्होंने अंग्रे� なぜ、このように g u r u d w a が1のプラマンだのかのが、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、に、このようのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよのよののののののののののののののののののののののののののののののののののの、 बिलीफ देता है, प्रो मिलिट्री एजुकेशन देता है। अब क्वेश्चन है कि हमें यही स्ट्रक्चर बाकी हिंदू संप्रदायों में लाना है, तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें मैं एक और मेंशन करूँगा आर्य समाज का। आर्य समाज में भी जो मंदिर है, उसका मालिक पुजारी नहीं होता। मंदिर का मालिक नहीं होता, ट्रस्ट होता � ग्रुप वाराहों में जिस तरह से यूनिवर्सल वोटिंग है उस तरह से आर्य समाज में यूनिवर्सल वोटिंग नहीं है लेकिन होल्डिंग की तंदरसी आर्य समाज में नहीं है इसलिए आप देखो कि बाकी संप्रदायों के मुकाबले आर्य समाज है वो काफी मजबूत है उसने काफी ज्यादा सैनिक दिए उसने काफी ज्यादा फ्रीडम फ ये tradition कैसे ला सकते हैं? तो मैंने तीन कानून proposed किए हैं। एक तो National Hindu Mandir Pravandha Act, दूसरा राज्य Hindu Mandir Pravandha Act और तीसरा सम्प्रदाय Hindu Mandir Pravandha Act। National Hindu Mandir Pravandha Act क्या है? कि भारत में 80 करोड़ वयस्क हैं, जिसमें से करीब 70 करोड़ करीब करीब हिंदू हैं। तो वो सारे सेवेंटी करोड़ उसके वोटर लिस्ट में आएंगे, जितने भी हिंदु हैं, वो हिंदु अपने हेड को इलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर राइट टू रिकॉल होगा और उनके ऊपर ज्यूरी सिस्टम होगी, यानी कि वो लोग जो प्रिस थायर करते हैं रिटन एग्जाम के द्वारा, वो यदि कोई धांधली करते हैं तो ज्यूरी उ कश्मीर का अमरनाथ मंदिर, रामजन्मभूमि मंदिर जब बनेगा तब, लेकिन जब बनेगा तब उसके अंदर में आएगा कृष्णा जन्मभूमि मथुरा का और काशी विश्वनाथ। कृष्णा जन्मभूमियों में और काशीनाथ वहाँ पे जो मस्जिद है, वो औरंगजेब ने तुड़वा मंदिर थे, वो औरंगजेब और और ने तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बन पार्लिमेंट में कानून पास कराके ये जो प्लॉट है, वो ये नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक को दिया जाएगा तो इसके पास ये चार मंदिर आएंगे, इसको जो डोनेशन आएगा, वो जो ये इलेक्टेड है वो डिसाइड करेगा और इसको टैक्स भरना पड़ेगा। वो मेरा एक दूसरा प्रोपोजल है जिसमें सारे मंदिर, मस्जिद, ग सबसे पहले जरूरत आती है सेना की सरकार की सेना है सरकार है तो धर्म सुरक्षित रहेगा जैसे मुझे टैक्स बढ़ना है आपको टैक्स बढ़ना है उनको भी टैक्स बढ़ना पड़ेगा हाँ उनको इतनी छूट मिलेगी कि जितने उनके सब्बिया है मल्टीप्लाई बाय 100 रुपी जो भी अमाउंट डिसाइड किया और वो हरे� अब उसके बाद आता है राज्य मंदिर प्रबंधक कमिटी, उसमें भी इसी तरह का होगा कि उस राज्य के जितने वोटर हैं, वो उसके वोटर लिस्ट में आएंगे, फर्क इतना रहेगा कि एक मानलो व्यक्ति आंध्र प्रदेश में रहता है और अब वो तीन साल से गुजरात में रह रहा है। オープンのオープンのオンのオープ a のオープンのオープンのオープンのオープンプンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンのオープンの もう一つのコンセカーを見てみましょう。もう一つのバイオはバイオは大きです。もうつのことは、もう1の人は、もう1つの部の部屋は、もう1は、もの部屋は、もう1つは、の部屋の部屋は、のは、もの部の部屋は、もは、もの部屋は、もうの部う1つは、もう1つのののも もしあなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、かなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたが出たら、あなたら、あなたが出たら、あなたが出たら、あな どのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラックのトラッのトラックのトラックのトラックのトラッのトラックのトラックのトラックのトラッのトラックのトラックのトラックのトラッのトラックのトラットラックのト उसका जब ये trust के अंदर आएगा तो उसका एक ही voting member होगा कौन सम्प्रदाय का जो head है वो इसी तरह से एक मंदिर है जिसके 550 महंत हैं तो पहले दिन जब वो trust अस्तित्व में आएगा तो उसके सिर्फ वो 550 voting member होंगे कौन जो आज के महंत हैं वो और इसमें 550 का voting rights है, है वो equal नहीं होगा क्योंकि किसी का voting right की strength ज़्यादा है कि एक मंदिर एक बिगिनिंग में उसका मालिक एक पुजारी था। पुजारी के पांच बेटे गए तो हर एक का हिस्सा हो गया 20 परसेंट। अब एक पुजारी के दो बेटे हैं, दूसरे पुजारी के चार बेटे हैं। तो जिसके दो बेटे हैं उसका हिस्सा हो गया 10 परसेंट, जिसके चार बेटे हैं उसका हिस्सा हो गया 5 परसेंट। तो �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 कि जितने भी non voting member है वो आज की तारिक के बाद voting member होंगे तो वो one way street है उसके बाद सब voting member बन गए लेकिन अब वो बाद में मना नहीं कर पाएगा मनलब कि एक बार कोई आदमी voting member बना तो उसका voting right छीना नहीं जा सकता सिवा कि वो धर्म परिवर्तन करे या वो संपरता� लेकिन उसका बेटा 21 साल की, 18 साल की उम्र के बाद पहुंचने के बाद कहता है, नहीं मैं इस सम्प्रदाय को बिलाउं करता हूं तो उसका राइट चालू रहेगा। यदि वो सम्प्रदाय कहता है कि सबके वोटिंग राइट बराबर है, तो एक बार उसने सबके वोटिंग राइट बराबर कर दिए तो वो पिछले डिस्क्रिशन पे नहीं जा सकत लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि सरकार का कंट्रोल निकल जाएगा जो भी 500-600 महंतों की लिस्ट एक बार वो लिस्ट बन गई वो लिस्ट एक बार कोडीफाई हो गई उसके रिलेटेड कानून हो गए तो आप तय है कि ये 600 लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो मंदिर चलाएगा आप सरकार इस मंदिर को अतिया नहीं सकती अब वो और वो मंदिर के संप्रदाई के voting member चाने अब उस में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक है कि उस member को tax benefit कब मिलेगा जब उस मंदिर के voting या non-voting member हो गये। यदि उस मंदिर के या संप्रदाई के voting और non-voting member कम होते जाते हैं, तो उस member उस संप्रदाई पर वेल टेक्स है अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, वो सम्प्रदायों की संख्या बढ़ने लगेगी। और जो सम्प्रदाय अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनकी संख्या अपने आप कम होती जाएगी। और इस तरह से या तो सारे हिंदू सम्प्रदाय है, वो एक तरह से सिख सम्प्रदाय की तरह मैनेज करेंगे अपने आ वो अपने आप खातम हो जाएंगे लेकिन उनके जो भक्त हैं वो किसी और हिंदू संप्रदाय में जाएंगे वो किसी और धन के लिए जाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे तो इस तरह से ये तीन कानून मैंने अलग अलग प्रपोज किए हैं नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट और संप्रदाय हिंदू मंदि� もう一はこのビデオを見ることができます。このビデオを見ることができます。このビデオを見ることができます。このビデオを見ることができます。このビデオを見ることができます。 じゃあみんなが何をするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをする पर आरएसएस के एपेक्स के पास आप जाओगे सरसंघ जाला के या ऊपर के जो 20, 25, 50 लोग हैं या तो आप किसी जिला प्रचारक के पास जाओगे क्योंकि वो ऊपर के लोगों से दबाव हुआ होता है तब वो इस बात को समर्थन देगा या विरोध करेगा या टालेगा टालेगा यानी कल परसों अगले जन्म में ये टालने की जो तकनीक हो トリスクループコデンエンゲイスペアンマンタンシーヴィルラガインゲイウォンケイトアネケイエウォンケパスパンソーシャブダーアメパンソーシャブダークポギナウアナトウウウトニディエムエパンソーシャブダークポギナウアナトウウウトニディエムエパンソーシャブダークポギナウアナトウトニディパーシャークポギナウンゲイジェムエアアンミーパティーキュライトウィークアウトウィークアウトウィークアウトニディエエエエエエエエエンゲ と、この町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町のシの町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町が町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町の町のの町の町の町の町の町のの町の町の町の町のの町の町の町の町の町の町の町の町のの町の町の町の町の町の町の町の町の RSSKA、a p e x i s c a t u m v r o t h k a r r s s k i j o a l a g a e RSSKUD Jada p a s a i k a t a n r s s k i j o ALAGALAX Sanstaihe Unko Pasagea Road Partia, Dunyamehareko Pasagea Road Partia, Abi right to r e c r e a n アラガラガペパス、トレコチョ、ジスケパス、ハジャー、ウォー、ハジャー、パトリカ、シャプケバンタ、ジスケパス、パンソー、ウォー、パンソー、ゼロスカラケバンタ、ハレカミアプネパセペジャー、メレパス、トラジャー、パサ、トメカバー、メッドダイス、デトウ。トウ、アレスジョ、サンスタイ、ウォー、サ、カンセ、レティア、マンディロケ、マリクセ、ア、バレバレジャミンダロセ、ラジャーモセ。オリスレウォハメシャンキター、フ、ダリカティア、イン、ナインティー、セブンタ、 ウスネカーキーネ、ラジャーオコジョパサミルタヘ、プライビックパスボルテウス、コウチ alu renachaye。プラミ iddle class ウスキーワジャーズジャンサンカウィロディオギがコけグウうメプラミ iddle class タワー、ラジャーオセナフラカタタタ、ジャミンダオセナフラカタタ、educated middle c l a s r a j a t h a n ka、ジャン Rajasthanke、BJPKMPK ボルテンケ、ムッティオケナンペ、ジャミン、ラクネケ、ジョカノネ、コチ alu renachaye。 何年も経験したことがあって、私は何しあって、私は何年も経験したことがあって、私は何年も経験したことがあっは何年も経験たこともしたことがあって、私は何年も経験したことがあって、私は何年も経験したって、私はしたことがあって、があて、何たことがあって、何年も経験したことがあって、何年も経験したことがあって、何年もたことがあって、何年も経験したことがあって、何年したことしたことがあって、何年も経験したことがて、何年も経験したこがあって、何年も経験しって、何年も経験したがあって、何年たこと ジャミンタ・マリカとメリアンメシャルジャミンニカルゲネ、スラフィル・クスローガン・アプネ、トラスケナンペ・ジャミン・カナシューキア、トラスメコッカン・ジャジメントアキ、トラスケナンペ・ジャミンキ、トウォー、ウォー、リヴァソジャギ、マラウォー、イン valid マナジャガ、トー、ラジャスタンメコジャミンダーネ、ムッティオケナンペ・ジャミンカディ、トー、エク・ウィチトラ・ジャミンディア、コッツネ、キ、ムッティケナンペ・ジャミンキアニーヴァ、ウィアニメレパスティンエカ・ジャミン マルパスエカジャーエカジャミネ。オネソエカメネパスティアメネノムッティオケナンペ、ソソエカジャミンカディ。トウジャミンカマリコムッティオケ。トウムティエウスキューマットダサンセカメ。マイナーギナ。オトウスカサンチャランコン、ガレガ、マント、マントコン、マクドウ、マンディルカマリコ、マクドウ、マント、メウ、ヤトメマンコ、アント、カビビビノクリセニカルトウ、ヤニ、マンディルコ、ルティオ、ソエカジャミンカ क्योंकि मंदिर की जम्मूरती है वो 14 एकड़ से 14 साल से कम उम्र का बच्चा है इसलिए उसका जो गार्डियन है महंत है पुजारी है वो उसका गार्डियन है और गार्डियन उस जमीन को संचालन करेगा यानी जमीन को बेचेगा या किराया पे देगा या उसपे खेती करेगा तो उसका पैसे का मालिक वो होगा वगैरह अब ब やんたきびやモンバーガーネ Rajauki meeting Rakiti Ajkejamane, mea teenmane Peleki Batkarta, Boroda meusne, Bharatkejo, Pansor, r a j o r e t u n k i l n o d b a d i a l j e a d y アタラソケサーッケバー、ウンラたョーキーサーメンコイ、ウニバチー、ウニオニコチキアビニアタラソケバー、ウニオニコチキアビニアター、ウニオニコチキアビニアタラソケバー、ウニコチキアビニアタケー、ウニコチキアケー、ラソケバー、ウニコチキアビニアタラソケバー、ウニコチキアビニアアタラソケバー、ウニコチキアビニアタラソケバー、ウニコチキアアアアアタラソケバー、ウニコチキアアアアアタラソケバー、ウニコチアタラソケバー、ウニコチアタラソケバー、ウニ कि गजनी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया तब कहते हैं कि 20,000 किलो सोना और उतना ही चांदी मंदिरों के पास थी सोमनाथ के मंदिरों के पास थी उसकी कितनी कीमत होगी आप उसको एक किलो सोना तीन करोड़ एक करोड़ सोना एक किलो सोना तीस लाख का हुआ तो आ, एक हजार किलो सोना यानी करीब 30 करोड़ का हुआ, sorry 30 करोड़, 300 करोड़ का हुआ और 20 हजार यानी 6000 करोड़ आज के हिसाब से और उस समय सोने की कीमत ज्यादा थी क्योंकि आज करंसी के लिए रुपया है, डॉलर है, उस समय रुपया डॉलर नहीं था, उस समय सोना ही करंसी थी, इसलिए सोना करंसी भी था और वेल्थ भी थ ビー0 0 0ーキローソーナー、ガズリルーティーガーダ。アブガズリジャーエグジャバヤト、アサトタニキエグンテフライトメアギアダ。アネムスコインディーンラケオケ、パタビチャーオガーダ。トウマンディーロケ、モハントネ、ウサマヤディ、プラソーナー、ガーダケ、アスパジテビ、ラコロケ、ハレキャーアッメイケ、ガズリリリリアコロケ、パストルーティージャーニーサッタダ。ヤトウソーナーバンティーオータ、ロゴネ、ア वो बेच के यदि हथियार खरीद के आसपास के हर एक लोगों को दे दिए थे, तो वो भी गजनी के सैनिकों को काट के रख देते, गजनी लाया था कितने सैनिकों को? पांच हजार, दस हजार, बीस हजार, कोई दस लाख सैनिकों को ला नहीं सकता था। वहाँ के लोगों की आबादी कितनी थी? लाखों में थी। यदि हर एक के हाथ में तलवा� もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしでしもしもしもしもしにしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもし そし今日は何をのか、何をしたらいいのか、何のか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいのか、何をしらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらい何をらいいのか、何をか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、らいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいのか、何をしたらいか、らいいしか、したらのか、何をしたらいいのか、何をしたらいいいいのか、したいいの और उसका कारण ये है कि मंदिरों के प्रबंध में बहुत बड़ी कमजोरी है वो कमजोरी कैसे दूर हो सकती है ये तीन कानूनों को गैजेट में छापने से नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक कमेटी और सम्प्रदाय हिंदू पंथ प्रबंधक कमेटी धन्यवाद